आनंद की खोज कुछ शाश्वत प्रश्न गीता के अनुसार आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी ये चार प्रकार के लोग भगवान के भजते हैं इनमें से कोई भी बुरा नहीं है लेकिन जब तक व्यक्ति दुख निवृत्ति के लिए कामना पूर्ति की आवश्यकता का अनुभव करता है तब तक भगवान का भजन करने पर भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं होता अधिकांश लोग विषयों के भोग में अर्थ एवं काम की पूर्ति में ही संतुष्ट रहते हैं लेकिन कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होते वे इनसे उब कर प्रश्न करते हैं क्या विषय भोग ही जीवन का सर्वस्व है आखिर सत्य क्या है क्या ईश्वर है इत्यादि यह है जिज्ञासु और जिज्ञासा के से वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है उपनिषदों का प्रारंभ इन्हीं शाश्वत प्रश्नों से होता है सबसे पहले कठोपनिषद में बालक नचकेता द्वारा यमराज से पूछे गए प्रश्न को लें ये यम प्रेते वे चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नामस्ती चिचय के कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य रहता है जबकि अन्य लोग कहते हैं कि वह नहीं रहता सत्य क्या है मरने के बाद क्या होता है मैं यही जानना चाहता हूँ यह प्रश्न अनादिकाल से पूछा गया है तथा अनंत काल तक पूछा जाएगा शाश्वत अमर तथा चिर जीवन की चाह मानव को यह प्रश्न पूछने को बाध्य करती है यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि यदि अमृत्व की ही उद्देश्य हो तो उसके लिए विभिन्न उपायों से अमृत देवताओं के वरदान आदि से उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए मरने के बाद क्या होता है यह जानने से लाभ क्या है यह शंका वस्तुतः ज्ञान के महत्व को हृदयंगम न कर पाने के कारण होती है इस प्रश्न में निहित संकेत मानव के वास्तविक स्वरूप की ओर है यदि देह को ही मानव का स्वरूप माने तो वह नश्वर्य है ही लेकिन यदि मानव वस्तुतः चैतन्य आत्मा हो तो वह मरता है यह कथन ही गलत है और स्वयं के चैतन्य आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मानव अपने आप अमर हो जाएगा मुंडकोपनिषद का प्रारंभ गृहस्थ सोनक के अंगिरस नामक ऋषि से पूछे गए प्रश्न से होता है कस्मिन्नो कश्म विज्ञाते सर्विधम विज्ञातम भवती भग, किसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है कैसा सुंदर प्रश्न है यह मानव की चिरंतन ज्ञान पिपासा का प्रतीक यह मानना नितांत भूल होगी कि केवल सुख प्राप्ति ही सभी मानवों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जिस प्रकार परमानंद प्राप्ति मानव की स्वाभाविक कामना है उसी प्रकार सर्वज्ञ होना चरम ज्ञान की प्राप्ति भी मानव मात्र की शाश्वत पिपासा है स्वयं अपने तथा ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में प्रेरित होने पर मानव अपनी अल्पज्ञता का अनुभव करता है कितना लघु है मानव का जीवन और कितने सीमित है उनके ज्ञानार्जन के यंत्र मन और इंद्रियां। यदि वह जन्म जन्मांतर तक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करता रहे तो भी विश्व का ज्ञान भंडार समाप्त तो नहीं होगा अतः वह प्रश्न करता है कि जिस प्रकार पके चावलों में से एक को परखने से यह पता चल जाता है कि सभी पके हैं या नहीं उसी प्रकार क्या ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसे प्राप्त कर सभी को जाना जा सके यह प्रश्न इसी शाश्वत प्रेरणा का प्रतीक है इस संदर्भ में नारद सनत कुमार का वार्तालाप भी स्मरणीय है नारद ने वेद पुराण वेद विद्या देव विद्या भूत विद्या नक्षत्र विद्या आदि पढ़ लिए थे किंतु फिर भी वे शोकग्रस्त थे वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो वेदविद हूँ लेकिन आत्मविद नहीं हूँ आप मुझे वह शिक्षा दें जिससे मैं आत्मविद हो सकूँ क्योंकि आत्मविद ही शोक सागर से तर पाते हैं इस तरह पूर्ववर्ती प्रश्न में मानव मन की विद्यमान नानात्व के पीछे वर्तमान एकत्व की खोज का संकेत है प्रश्नोपिशन प्रस्न, प्रश्नोपनिषद का नाम ही उसमें पूछे गए पांच प्रश्नों के कारण पड़ा है पाँच सदगृहस्थ ऋषि पिप्पलाद के पास जाकर उनसे एक एक प्रश्न करते हैं इन सभी की सामान्य इच्छा ब्रह्म पर ब्रह्म को जानने की थी लेकिन सीधे ब्रह्म विषयक प्रश्न करने के बदले उन्होंने पूछा कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई प्रजा का परिपालन प्रि, प्रि, करने वाले देवता कौन है तथा उसमें कौन श्रेष्ठ है प्राण कैसे पैदा होता है शरीर में प्रवेश कर कैसे करता है शरीर में कौन सोता जागता तथा स्वप्न देखता है ओंकार का ध्यान करते हुए मृत्यु होने पर क्या फल होता है प्रकारांतर से ये सारे प्रश्न परम तत्व विषयक है श्वेताशुतर उपनिषद का प्रारंभ भी प्रश्न से ही होता है कुछ ब्रह्म विदृषि मानव के नियंता के विषय में परस्पर चर्चा करते हैं किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम के न क्व सम्रतिष्ठा अधिष्ठिता के न सुखेतरेशु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था अर्थात क्या परब्रह्म हमारी उत्पत्ति का कारण है हमारा जन्म कहाँ से हुआ है हम किसके द्वारा जीवित हैं तथा किसमें हमारी प्रतिष्ठा है किसके द्वारा परिचालित होकर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं केन अर्थात किसके द्वारा इस प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने के कारण एक उपनिषद का नाम ही केनो उपनिषद पड़ गया है केने शिता पतति प्रेषित मन केन प्राण प्रथमा प्रयति युक्त केने शिताम वाच मिवाम वदंती चक्षु स्रोत्रम कवदेवो जिनक्ति किसके द्वारा प्रचालित होकर मन अपने विषयों की ओर धावित होता है किसने सर्वप्रथम प्राण को अपने कार्य में नियुक्त किया है किसके द्वारा प्रेरित होकर वाणि बोलती है वह कौन देवता है जो चक्षु और कान को अपने अपने कार्य में लगाता है देह प्राण इंद्रियों से तो हम सभी परिचित हैं सामान्यतः हम सभी इन विभिन्न अंग प्रत्यंगों व्यक्तित्व के इन विभिन्न भागों की सत्ता को बिना सोचे विचारे ही स्वीकार कर लेते हैं मानव की ज्ञान पिपासा उसे इनके स्वरूप तथा संचालन करने वाली दैवीय शक्ति को जानने के लिए प्रेरित करती है इन विभिन्न प्रश्नों में मानव जगत के कारण की खोज करना चाहता है इन औपनिषदिक प्रश्नों के साथ यदि भगवान बुद्ध एवं स्वामी विवेकानंद के प्रश्नों को जोड़ दें तो शाश्वत प्रश्नों की अच्छी खासी सूची तैयार हो जाएगी अत्यंत आग्रह के साथ स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा था महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है यह एक शिशला प्रश्न नहीं है लेकिन यह जिज्ञासा समस्त आधुनिक संशयवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है क्या इंद्रिय गोचर जगत के पीछे कोई अतन्द्रिय नित्य सत्ता है तथा क्या उसका साक्षात्कार किया जा सकता है क्या जीवन का लक्ष्य विषय भोग ही है तथा उसकी परिसमाप्ति मृत्यु में ही घटती है अथवा ईश्वर दर्शन द्वारा अमृत्व की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है ये सभी विचार इस छोटे से प्रश्न के पीछे छिपे हुए हैं यही कारण है कि श्री रामकृष्ण ने इसका उत्तर संक्षिप्त में न देकर विस्तार से दिया भगवान बुद्ध का स्वयं से किया गया प्रश्न तो सर्ववेदित है रोग जरा व मृत्यु को देखकर उन्होंने अपने सारथी से उनके बारे में प्रश्न किया लेकिन उसके इस उत्तर से कि ये सभी के लिए अपरिहार्य है सभी को रोग जरा व मृत्यु का सामना करना होता है वे संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने इन तीनों को दुख की संज्ञा दी और दुख के कारण की खोज के लिए गृह त्याग कर निकल पड़े उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तकों शास्त्रों एवं महापुरुषों के उपदेशों में आज आसानी से पाए जा सकते हैं फिर भी ये प्रश्न शाश्वत हैं कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजना पड़ता है यह नियम पूर्वक काल में भी था आज भी है और भविष्य में भी रहेगा दुख का कारण तृष्णा है ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है देह की मृत्यु होने पर भी आत्मा अमर रहती है इत्यादि उत्तरों को केवल बौद्धिक रूप से जानने से ही दुख की निवृत्ति नहीं हो जाती है न ही भगवत दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार हो जाता है इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर जब तक हमारे भीतर से नहीं आता जब तक हम उत्तरों के साथ एकाकार नहीं हो जाते तब तक प्रश्न प्रश्न ही बने रहते हैं समाधान प्राप्त की यह प्रक्रिया ही साधना कहलाती है